श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ इक्कीस दो सितंबर अठारह सौ पचासी डॉक्टर राखाल श्री रामकृष्ण को देखने के लिए आए हैं श्री राम कृष्ण व्यस्त भाव से कह रहे हैं आइए बैठिए वैष्णव से बातचीत होने लगी श्री रामकृष्ण मनुष्य और मन होश जिसे चैतन्य हुआ है वह मन होश है बिना चैतन्य के मनुष्य जन्म वृथा है हमारे देश कांवरपुकर में मोटे पेट और बड़ी बड़ी मूंछों वाले आदमी बहुत हैं फिर भी वहां के लोग दस कोस से अच्छे आदमी को पालकी पर चढ़ा कर क्यों आते हैं उन्हें धार्मिक और सत्यवादी देखकर वे झगड़े का फैसला कर देंगे इसीलिए जो लोग केवल पंडित हैं उन्हें नहीं लाते सत्य बोलना कलिकाल की तपस्या है सत्य वचन ईश्वर पर निर्भरता तथा पर स्त्री को माता के समान देखना ये सब ईश्वर दर्शन के उपाय हैं श्री राम कृष्ण बच्चे की तरह डॉक्टर से कह रहे हैं भाई इसे अच्छा कर दो डॉक्टर मैं अच्छा करूँगा श्री राम कृष्ण हंसकर डॉक्टर नारायण हैं मैं सब मानता हूँ अगर कहो सब नारायण हैं तो चुप मार कर क्यों नहीं रहते तो उत्तर यह है कि मैं महावत नारायण को भी मानता हूँ शुद्ध मन और शुद्ध आत्मा एक ही वस्तु है शुद्ध मन में जो बात पैदा होती है वह उन्हीं की वाड़ी है महावत नारायण वे ही हैं उनकी बात फिर क्यों ना सुनूं? वे ही करता है मैं को जब तक उन्होंने रखा है तब तक उनकी आज्ञा को सुनकर काम करूंगा। अब डॉक्टर श्रीराम कृष्ण के गले की बीमारी की परीक्षा करेंगे श्री रामकृष्ण कह रहे हैं महेंद्र सरकार ने जीप दबाई थी जैसे बैल की जीप दबाई जाती है श्री रामकृष्ण बालक की तरह बार बार डॉक्टर के कुर्ते में हाथ लगाते हुए कह रहे हैं भाई तुम इसे अच्छा कर दो लेरिंग गला देखने का आईना को देखकर कर श्री रामकृष्ण हंसते हुए कह रहे हैं इसमें छाया पड़ेगी समझ गया नरेंद्र ने गाया परन्तु श्री रामकृष्ण की बीमारी के कारण अधिक संगीत नहीं हुआ